सुन रहे है रेडियो पुणेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एम आईका हो आय का, का नवीन अजुन हो हो पाटी है चला तर मग आता वाखवते थी पांच सात वर्ष अभ्यास अभ्यास अभ्यास अभ्यास अभ्यास अभ्यास हो हो ना जरा आम ही वर्ष करून? जालो अच्छा अरे का करो तो। आहोत गुगल वर इथे वो नका नहीं तो अपमान नहींतर अपमानको नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को आज जो है दोगुना करने वाले क्योंकि आज मेरे स्टूडियो में यानी आपके स्टूडियो में रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम के स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं आप उनका नाम जानते भी होंगे जो पुणे कर है, वो सभी उनको जानते होंगे और जहाँ पर एक सामाजिक बात रहती है हम सभी चाहते हैं कि समाज की सेवा करें लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी ड्यूटी अपने परिवार की बातों में बंद के रह जाते हैं कुछ ऐसे महावीर होते हैं जो इस बंधनों को तोड़कर समाज के लिए निकलते हैं और समाज की सेवा करते हैं तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है अगली आवाज़ आप उनकी सुनेंगे उनका नाम है श्री अरुण पवार जो सोशल एक्टिविस्ट है और पर्यावरण को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया है और सिर्फ़ पेड़ लगाना ये उनका उद्देश्य नहीं है पेड़ों को बढ़ाना उनको बड़ा करना ये उनका मेन लक्ष्य है जिसके लिए वो अपने सात आठ टैंकर्स जो है समर में जब पानी नहीं मिलता हमें भी पानी की दिक्कत हो जाती है तो उन्हें पता है कि जब हमें तकलीफ़ हो रहा है तो पेड़ों को कितना तकलीफ़ होता होगा पानी में नहीं पानी नहीं मिलने से वो ग्रो कैसे करेंगे इसलिए सात आठ टैंकर्स को हमेशा लगाए रखते हैं ताकि पेड़ ग्रो होते रहें और हम और आप अच्छी ऑक्सीजन लेते रहे यानी शुभ के साथ अगली आवाज आप सुनेंगे श्री अरुण पवार जी का ठीक है ठीक है अरुण पवार जी का संस्था है इसके माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं और सामाजिक सेवा का ये सपना कैसे आपने देखा और कैसे उसको हवा दे रहे हैं फुलफिलमेंट कर रहे हैं जो जब भी आदमी जिंदगी बना देता है जी तो दूसरे के लिए भी कुछ जीना पड़ता है हुँ, हुँ. खुद के लिए तो कोई भी जीता है बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो एक सामने ऐसा हमेशा उम्मीद रख के हम भी जब भी हमारा जिंदगी गुजारा तो एकदम जीरो में से झीरो में से बोलेगा तो एकदम कामगार से जब भी अपना कर्म और निष्ठा जी जी जी और अपन जब भी नीति बोलता है जो अच्छा रखता है तो अपने को भगवान हमेशा साथ देता है सही बात और अपन जब भी, भी जिंदगी गुजरता है तभी खुद के लिए कम सोचना पड़ता है समाज के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है तो आस ही नहीं रखता <laughs> आईश्वर्या जो अपना जिंदगी जीने के लिए कुछ लगता है अपने कुछ चंदा लगता है अपना जब भी दस रुपए का अपेक्षा रहेगा तो भगवान निस्वार्थपन से अपन काम किया <laughs> तो अपने को सौ रुपए मिल जाता है तो जब भी अपन दस रुपए का मेहनत करके अपना ईमानदार ये अपन कर्म करते हैं उसे अपने को सौ रूम तो में लाए तो अपन दस रुपए उसमें से समाज के लिए निस्वार्थ कुछ भी मन में भेदभाव न रखता समाज के लिए देना पड़ता है सही बात है तो ये जो संकल्प है सामाजिक सेवा या पर्यावरण के लिए कहाँ से शुरू हुआ कैसे आपने इसको चीज़ों को चुना बताइए ऐसा था तो हर एक आदमी का दिल में कैसा आता जब भी अपन झगड़ झगड़ के या मेहनत करके अपना पसीना भाग के अपने खुद का जिंदगी सुधार देते तभी अपने को दूसरे को याद आ जाते हैं अभी हमारे समझा आजोबा पिताजी बड़े आ, होते हाँ, तो हम इसमें नहीं आते थे आ, उनका भी परंपरा चला की उनका पैसों से या उनका या खेती बाड़ी एक आगे चलाते थे हाँ, हाँ, और उसमें चलने में कुछ दिक्कत नहीं रहता है पूरा फाउंडेशन रहता है हाँ, वो तो लंगड़ा लोहड़ा आंधा भी रहेगा तो भाग जाता है वो मगर जब तुम शुरुआत ही मेहनत से कर देता है तो समाज के लिए परिवर्तन बन जाता है और भगवान ही अपने को बुद्धि दे देते हैं और वो समझ के लिए अपन काम करते हैं जी जी जी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका कोई गॉडफ़ादर नहीं है कि उन सारी चीज़ों को आप लेके चले या करें लेकिन आपने ख़ुद से मेहनत करके उन चीज़ों को समझा और ख़ुद को लगा कि मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो मैं दूसरों लोगों के लिए दूसरों के जीवन में कैसे ये चीज़ों को ला सकूँ तो आपने उस पर मेहनत किया और आप इसको धीरे धीरे करके शुरू किया तो शुरुआत में जब आप इन सारी चीज़ों को करने के लिए लोगों के साथ जुड़ने के लिए तो कुछ दिक्कतें आई या लोगों ने आपको सपोर्ट किया नहीं दिक्कत ही तो कल या बुरा होने सही मकसद है समाज आ, के लिए निःस्वार तो उसको सजेशन निकाल के अपने को आगे जाने के लिए ऊपर वाला अपने को भगवान ये सब अपने को मार्ग निकाल के दे देता हो अपन चलते रहते दिक्कतें आते परेशानी बढ़ते मगर अपना जो मकसद अच्छा रहेगा समाज के लिए जी जी, जी। ये मिट्टी के लिए देश के लिए तो वो ऑटोमेटिक कैसा रहता है कचरा तो आता है मगर हवा में से वो निकल के अपने को अच्छा रास्ता मिल जाता है अपना मकसद ही अच्छा रहता है पूरा दुनिया में स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता है जितना अपना जिंदगी में अच्छा करना है उतना अपना करके कर के आप अपने आगे निकल के जाने का ये मकसद इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है मगर यू मिनट भी निकल के जाते जो आपको प्रॉब्लम आया घटना तो हमारे को बहुत आया एक हाथ सुनाइए जब बिजनेस करता है तभी कैसा होता है लोग उल्टा सुलटा बिल रुकाने वाला रहता है जान बुझ के टांग डालने वाला रहता है तो आपन शांति से काम लेने का जब उनको ही पता चलेगा कि ये आदमी को कुछ भी गलती नहीं आपने ही गलत काम किया हुँ, हुँ, तो अपने को रास्ता देखे वो आगे बाजू तो में निकल जाता है समाज में जिंदगी जीना है तो दिक्कतें आती रहती जी, है जी, मगर अपना मकसद सीधा रहेगा तो अपने को मार्ग निकल के अपने आगे जाने को आ जाता है अच्छा जो पेड़ों का मुहिम है वो आपने कहा इम्प्लीमेंट किया है उस जगह के बारे में बताइए अभी कैसा है और पहले कैसे था पेड़ो का शुरुआत कैसा है जो अपने विश्व गुरु संत श्रेष्ठ उन्होंने पेड़ को ही अपना सगा सोरा माना था तो भगवान ही माना था पेड़ को तो वही हमारे को लगता था तो आदमी तो दोन पैर वाला आज नहीं तो कल पाठ दिखाने वाला है मुंह कभी नहीं दिखाएगा मगर जो पेड़ रहता है वो विश्व के लिए काम करता है मट्टी के लिए काम करता है ऑक्सीजन के लिए काम करता है हम्म तो पेड़ ही लगाना बहुत अच्छा है बाकी काम करने से हम तो बच्चे लोगों के लिए शैक्षणिक मदद रहने दो, जितना बनता है उतना अपना ज्यादा भगवान बुद्धि देता है उतना हम देके बाजू में हो जाता है हम दुष्कर्म में बीस गाँव में प्राणी के लिए काम किया प्राणी के लिए इतना काम किया कि गाय बैंस के लिए तो काम किया हम मगर जंगल में हम मुरुम में ताकि खुद के सरपट वाला प्राणी रहता है वो सरल रहता है साफ रहता है उनका भी हम पीने के लिए बंदोबस्त किया था अरे वाह और धूप में इतना था जो पक्षी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था नहीं। तो हम उनका बाजू में जो पक्षी के लिए लगता है धान्य लगता है काकड़ी लगता है गाजर लगता है नहीं, नहीं। जो हमारे गुमरे साहब आए तो ऐसा मिल के करता था और हम भी करते थे तो हमारा धारा जिले में परांडा बोल उधर पानी नहीं था पानी था है तो मगर वो गंदा था तो कम से कम 200 या आढ़े सौ जो मंकी रहते हैं ना हुँ, हुँ, वो गुजर गए थे तो हमारे को इतना व्याजना हो गया कि हमको उस दिन खाना भी नहीं गया जो हमारा मित्र परिवार हम बोल के भाई उधर ऐसा ऐसा हो गया तो हमारे पास टैंकर था पानी का तो हम वो प्राणी के लिए हम एक टैंकर उधर रखा था पांच या छह महीना और उनका खाने का भी हम बंदोबस्त किया जितना बनता है उतना हम भी उसमें सजेस्ट किया और जो जिनको दिल है मन है उनको भी हमको हेल्प किया तो उनके लिए क्या उतना एक वो बड़ी सेवा किया उधर वो प्राणी बचाने का उतना वो क्या बात है हाँ बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि अनिल पवार जी को आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपना काम किया और शुरू शुरू में हर अच्छी काम के लिए भी मुश्किलें आती हैं लेकिन मुश्किलें आने से आपको घबराना नहीं बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप पीसफुली उन चीज़ों को बताते रहिए और आप अपनी तरफ़ से कोई रिएक्शन मत कीजिए तो कुछ समय के बाद चीज़ें जो है आपके अनुकूल हो जाएगी लेकिन कभी कभी हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और चीज़ों को जो है जैसा कोई आपको रोक रहा है तो आप दूसरों को रोकने जाते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है यहाँ क्लाइमैक्स शुरू हो जाते हैं यहाँ फिल्म बनती है हमें फ़िल्म नहीं बनाना है हमें समाज का कल्याण करना है हमें मनोरंजन नहीं करना है क्योंकि दो लोग लड़ते हैं तो हज़ारों लोग देखते हैं और उनके लिए एक मनोरंजन का साधन बन जाता है तो हमें शांति से काम करना है जिससे हमारे जीवन को एक गति मिल सके और हम अपने मकसद में सफल हो सके हम अगर अपने कार्य को पेड़ लगाने का काम अगर हम शांति से करते हैं और उसकी पालना करते हैं तो हज़ारों लोगों की दुआएं बाद में आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि अगर वो प्योर ऑक्सीजन उसके पास चला जाता है तो कहीं ना कहीं दुआएँ बन ही वो आपको मिल जाती हैं आप व्यक्ति से अपेक्षा न रख के ईश्वर का जैसे तुकोवा का जो है अरुण पवार ने याद किया कि उन्होंने भी कुदरत को नेचर को अपना देव माना और उनसे उन्होंने उनकी पालना की उनकी देखरेख रेख की और लोगों को एक नया रास्ता दिखाया जीवन जीने का तो हमें भी हमेशा कुदरत के साथ रहना ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिलता है तो जाते जाते अरुण पवार जी मैं चाहूँगा एक संदेश एक मैसेज रेडियो से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि सब तक पहुँचना चाहिए वो ज़रूर सुनाइए एक बात ऐसा है आज का समझो उसमें हम भी शामिल रहेंगे हम पेड़ लगाए बच्चे लोगों स्कूल की हेल्प किया सब कुछ किया जितना अच्छा काम करने को आता किया मगर अभी जो बीच में 2021-22 में कोरोना का महामारी आया था जी जी जी तो अपन भी बचे कोरोना ये हर एक आदमी को स्पर्श करके गया ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया नहीं। कि अच्छा बोल के उनके पास छोड़ के गया <laughs> बुरा है तो, छोड़ है तो उसको चित्रपक ऐसा नहीं किया हर आदमी को कोरोना स्पर्श करके गया मगर उसमें जो बचा अपना माँ बाप का पुण्य ही आपन जो अपना जिंदगी में कर्म किया अच्छा मन रखा उसके लिए आपन बच गया तो भगवान का या ऊपर वाले का शुक्र का करना पड़ता है हर एक आदमी ने प्राणी से लेके संत महासंत रहेगा कोई भी आदमी रहेगा तुम, तो। मगर एक बात इसमें से देखने को मिला इतना कोरोना में हर एक आदमी का पुनर्जन्म हो गया मगर जो हिंसा नहीं वैसा कि वैसा रह गए आधा टक्का भी बदलाव नहीं होगा तो उसका आज भी दर्द होता है कि चलो आपने को पुनर्जन्म मिला है समझो हम कल गलत काम करता था। हाँ। आज तो करना ही नहीं पड़ता है भले हाँ। सोना मिलता रहेगा दस किलो या एक करोड़ कोई देता रहेगा गलत काम का तो उसको किसी ने हाथ नहीं लगना पड़ता अपना मेहनत का मिलता है उतना ही अपन हाथ लेना हाथ में लेना पड़ता है अपना मेहनत में से समाज सेवा करना पड़ता है सही बात है अभी हम समझो हमारा पहचान है बोल कल हम गोबरे साहब के पहचान है बोल एक लाख रुपए लेंगे और हमारे को बात किया तो देंगे भी मगर उनका पैसा लेके हम समस्या होए किया तो वो गलत होता है हाँ, सही बात है हम का समस्या सेवा कर रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि चलो पावर सौ रुपए का कर, कर रहे तो आपन दस रुपये का कर करना पड़ता है अपना ही फर्ज बन मगर इसमें से इंसान इतना बदल गया है कि क्यों जिंदगी जी रहे किसके लिए जी रहे अभी समझो घुमरे साहब बिजनेस कर रहे उनका किस्मत है उनको भगवान ने रोजी रोटी दिया है बुद्धि दिया है करके कर रहे मगर वो भाग रहे बोल के हम उनके पीछे भाग रहे मगर <laughs> घुमरे साहब का मकसद है कि मेरे को बिजनेस करके संसार संभालने का है समाज के लिए कुछ लेन करने का है समाज परिवर्तन करने का है उनका सिद्धांत है मगर हमारा तो कुछ भी नहीं साहब भाग रहे बोल के रहेगा तो आरधा उसका दे रहा है और आरदा वो खा रहा है मगर इंसान ऐसा है कि खुद का ताट भरके भार फिर भी दूसरे का ताट में से खींच रहा है वो ये बदलाव नहीं हो गया कहने का मतलब ऐसा है कि प्राणी में बदलाव हो गया अगर ने। जो इंसान है वो फाइबर सरी का वैसा के वैसा रह गया वो फाइबर मरता नहीं ना वैसा इंसान का जिंदगी बन गया तो उसके लिए कुछ तो भगवान ही सबको अच्छा बुद्धि देना मांगता है और इंसान बोल के तुम जीव बोल के एक सजेस्ट देना मांगता है और एक सद्बुद्धि देना मांगता है यही आज का जमाने में अच्छा ये संदेश सबसे बड़ा है सबसे बड़ा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरुण पवार जी बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बात जो है दिल तक पहुँच गए होंगे क्योंकि कोरोना ने हम एक नया जिंदगी दिया हम सभी को एक नया जीवन देके चला गया लेकिन हम लोग उस नए जीवन को कैसे जीना है ये शायद आज तक नहीं सीख पाए जबकि इससे ज़्यादा कुदरत ने पशु प्राणियों ने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है और जो आजकल कल हम लोग शोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने शॉर्ट्स बना के वो मैसेज भी दे रहे हैं लेकिन हमें उसको मनोरंजन की तरफ से हम देखते हैं और अपने जीवन में उसका कोई लेसन लेते नहीं है इस वजह से ये मुश्किल घड़ी है इंसानों के लिए इसलिए मुझे एक जो है हमारे पुराने कुछ शब्द याद आते हैं और कुछ ऐसा किया जाए खूब हाँ, कुछ ऐसा किया जाए फिर से इंसान को इंसान बनाया जाए तो जीवन में हमें जो है इंसान हम सभी लोग हैं लेकिन इंसानियत को लेके ज़िंदा रहना ये हमारी असली पहचान है तो हमें सबके साथ सहानुभूति होकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है दूसरों के लिए भी काम आना है दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाने में हमें समय देना है ये बहुत ज़रूरी है तो आशा करूँगा आपको अरुण पवार जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक जो है आ, उमंग आया होगा दूसरों के लिए सहानुभूति जरूर जगी होगी तो इस ज्योति को बनाए रखें और ज्योति से ज्योति जलाया करें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर एक बार आप सभी की तरफ से पवार जी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं बहुत बहुत साधुवाद करते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जैह भारत ओम शांति खुश रहिए खुशियाँ बांटिए जी